चिड़िया का पुरस्कार शेरिन और संबा पड़ोसी थे शेरिन बड़ा ही लालची था उसे दूसरों से बहुत ईर्षा होती थी संबा बहुत दयालु था सबके साथ प्यार से व्यवहार करता था संबा के घर के सामने एक बड़ा पेड़ था उस पर एक चिड़िया का घोंसला था एक दिन उसमें से एक नन्ही चिड़िया नीचे गिर पड़ी उसका पाँव टूट गया संभा ने उसे प्यार से उठाया उसके पाँव की मरहम पट्टी की फिर उसे सुरक्षित घोसले में वापिस लड़ दिया कुछ दिनों बाद चिड़िया उड़ने लायक हो गई वह संभा के पास आई और कहा तुमने मेरी सहायता की थी मैं तुम्हें मकई के दानी दे रही हूं बगीचे में बो दो को को चमत्कार हो गया मकई में दानों की जगह अनमोल रत्न चमकने लगे संबा ने रत्नों को बेच दिया और वह अमीर बन गया शरीर यह देखकर तंग रह गया आखिर संभा को इतना धन मिला कहां से यह सोचते हुए संभा के घर जाकर पूछताछ की संबा ने बिना हिचकिचाए उसे सारी बात बता सेरिन सोच में पड़ गया मैं भी संबा जैसा धनवान क्यों नहीं बन सकता उसने अपने घर के सामने लगे पेड़ पर एक घोसला देखा एक लंबा डंडा उठाया और घोसले को हिलाने लगा एक नन्ही चिड़िया नीचे गिर पड़ी उसका पांव टूट गया शेरिन ने उसे उठाया और पाँव की मरहम पट्टी की फिर उसे घोसले में रख दिया कुछ दिनों बाद वो नन्ही चिड़िया भी उड़ने लगी वह शेरीन के पास आई उसे मकई के दाने दिए और कहा जाओ इन्हें बो दो देखना कि उगने के बाद उसमें क्या आता है यह कहकर चिड़िया गायब हो गई फसल बहुत जल्दी पड़ने लगी शेरिन बेचैनी से उसके पकने का इंतजार करने लगा एक दिन वह बगीचे में तलवार लिए भयानक राक्षस खड़ा था उसे देख शरीर डर गया और भागने लगा राक्षस उसका पीछा करते हुए उसके घर में घुस आया और उसके सारे जीवन और धन लेकर चला गया बेचारा शेरिन तिब्बत की लोक